प्रश्नों की झड़ी सी लगी हुई है और समय रुक नहीं रहा है समय अपनी गति से भाग रहा है आखिरी के चौदह मिनट बचे हैं और प्रश्न है करीबन बारह पंद्रह प्रश्न और हैं और अभी लाइव भी आ रहे हैं कुछ अनन्या कुमारी जी झारखंड से जिनका हमने सवाल छोड़ा था कि मन को स्वस्थ कैसे रखें वो क्लैरिटी चाहते हैं इसलिए हमें अभी व्हाट्सऐप कर रहे हैं कि भैया एक बार और क्लैरिटी चाहिए कि मन को हम स्वस्थ कैसे रखें अनन्नया जी मन को स्वस्थ रखने का मतलब यही है कि आपकी जिंदगी जीने का लक्ष्य क्या है यदि संवेदनाओं को खुश करना लक्ष्य है यदि सुविधा संग्रह को पाना लक्ष्य है यदि नाम कमाना लक्ष्य है आप कभी भी मन को स्वस्थ नहीं रख पाएंगी मतलब दुखी ही रहेंगी तनाव में रहने वाली है।, है ना तो अब पहले तो ही, स्वस्थ होने का पहला जो घाट बनता है वो तो यही बनता है कि आप पहले ठीक से ये समझिए कि मानव होने का मतलब क्या है और मानवीय लक्ष्य क्या है हम सब जिंदा ही क्यों हैं हम सब जीते ही क्यों हैं तो मानवीय लक्ष्य को पहचानेंगे यदि मानवीय लक्ष्य आपको समझ में आता है जिसको कि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से समझते हैं समझा पाते हैं कि आखिर ये प्रकृति ने मानव जैसी एंटिटी को आखिर पैदा ही क्यों किया है मानव में जो सोचने की ताकत है मानव में जो इतना विश्लेषण करने की ताकत है मानव में इतना कर्म करने की एक पोटेंशियल है ये सबका क्या उपयोग है इन सबके इन सब को समझते हुए एक लक्ष्य की पहचान होती है जिसको अगर मैं शब्द में कहूँगा तो शायद ठीक से पकड़ में नहीं आएगा फिर भी मैं आपके लिए कही देता हूँ कि हम सबका लक्ष्य कुल मिलाकर इतना ही है कि ये पूरी अस्तित्व को हम ठीक से समझें और समाधानपूर्वक जियें हम अपने परिवार में समृद्धिपूर्वक जिए हैं ऐसे समाधान समृद्धि पूर्वक हर लोग जिए और मेरा समाधान दूसरे की समस्या ना बने मेरी समृद्धि दूसरे की समस्या ना बने बल्कि दूसरे के लिए पूरक हो तो समाधान समृद्धि और अभय मतलब पूरकता के साथ और अस्तित्व के साथ हम सब लोग जी पाएँ ऐसे लक्ष्य का नाम है मानवीय लक्ष्य इसको हम लोग विस्तार से समझाते हैं शब्द रूपी तो आपको बता दिया सूचना में रखा रहेगा तो अगर आप मानवीय लक्ष्य से संपन्न हो जाती हैं उसके बाद देखिए आपका मन उसी में लगेगा अभी आपने लक्ष्य बना लिया कि आपको धन कमाना है तो आपका मन उसमें लगता ही है उसमें मन लगने के बाद क्या होता है कि संकट आता है समस्या आती है क्योंकि कॉम्पिटेटिव हो जाता है मामला इसलिए आपका मन दुखी रहता है फिर आगे चल के डिप्रेशन में चले जाते हैं तो किसी का प्रमोशन में किसी का डिमोशन में किसी का है ना एक्सप्लॉर्टेशन में कहीं ना कहीं दुख बना ही रहता है अभी हम सब मानवीय लक्ष्य को ठीक से पहचान जाते हैं उस दिन के बाद हमारा मन स्वस्थ रहे नहीं रहना है कोई कारण ही नहीं है है ना इसको बहुत अच्छे से करके देख लिया गया उसी के बाद आपसे बात की जा रही है और तमाम लोग इसको अब अपने एक मानवीय लक्ष्य को पहचान रहे हैं पूरे देश में और ये कोई केवल इंदौर में काम हो रहा है ऐसा नहीं जगह जगह इस प्रकार के मित्र मंडली अब काम कर रही है और बिल्कुल परिवार विधि से लोग जी रहे हैं और उसमें इस तरह के काम हो ही रहे हैं आप उसको देख सकते हैं समझ सकते हैं तो मन स्वस्थ होगा लक्ष्य पूर्ण से अपूर्ण लक्ष्य में जीने से मन दुखी रहता है इतना फॉर्मूला याद रखिए जब भी मन दुखी है तो आप केवल एक बात का ध्यान रखिए ध्यान में लाइए कि शायद कहीं ना कहीं हमने लक्ष्य की ठीक ठीक पहचान ही नहीं करी है जिस दिन लक्ष्य की ठीक पहचान करेंगे आप देखिए कितना बढ़िया आप में क्वालिटी चेंज आने वाले